प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहा है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर आएंगे तेरे। लाख लग जाओ तो पे लगेंगे। और मैंने साढ़े तीन लाख है। लिख सारा। और बाड़ का मतलब बाढ़ की तरिया बोन रखे हैं वो कितने भी खाते में न आए और अब मैं जानू मेरे घर के सुख ना दूसरा के जाने रोटी आप बना करते, करते। या लड़की हो थी या गाली गा थी, थी दस ग्यारह साल की अब संकट ने कौन मेट देना ये पूर्ण परमात्मा भाई और पूछ लो जो एक ना पैसा लिया हो, तो आज तक भी कोई नोचा सोचा ना के लनते होंगे ये तो एक आत्म कल्याण का फ्री ऑफ कॉस्ट मार्ग है ये तो सुख मोफत में और जन्म मन मिटेगा और जो ब्रह्म मिटा सके ना विष्णु मिटा सके ना शिव मिटा सके और ये ब्रत तक देवी सूच मना दे इस प्रकार पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की शरण जीव का छुटकारा तुम कर दो पल में पार हो जा र जाति तुम कर दो जा तेरी महाराज हो जा मेर महाराज हो जा र जातिरी तुम कर दो काल कष्ट ऐसी जीव दुखी सुन मन तुम रेह त्रस आया कना काल कष्ट से जीव दुखी सुन मन तुम त्रस आया कना लोक को छोड़ के सत गुरु इस काल लोक में आया कना सत्य लोक को छोड़ के गुरु इस काल लोक में आया तपत सलाप जीव जल थे उनको देखे दुख पाया पायाकमा खोबह हुई तकरार न रंजन गेल तिरीवा खूब तकरारे तुम तो कर अरे हो जा रजा तेरी तुम तो कर दो तो जा रजा तेरी महाराज हो जा जागेर महाराज हो जा र जा तेरी तुम कर जो पल मल पर जा तुम आये ब्रहालोक में ब्रहमा जी समझाया न प्रथम आए बर्मा लोकम बर्मा जी समाया विष्णु जी को शरण मलेक चरणों के मालायाक नष्णु जी को शरण मलेक चरणों के मालाया शिव शंकर को शेष बना को हम नाम सुनाया सुनायाक नो बहु जकार पॉचे शिवपुरी तारी को बहुई जकार शिवपुरी तुम कर जो पल म पार हो तुम तो कर जो पल में पार तो ओ रजा तेरी मारा हो जा मेरा ओ जा रजा तेरी तुम तो कर जो लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बण दखलाया लहर तारा पे कमल के फूल पर बालक बण दखला नीरू माँ गये नान को वहाँ जोलाक नीर माँ गये नान को वहाँ जोला ना का जी आये नाम धरण नाम कबीर दरवाया कना तुम तो नूर ब्रह्म करतार बन कबीर हरी तुम तो पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर तुम कर दो जाति तुम कर जाति तेरी तुम कर जो पल हा तुम कर जो पल में पार मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप चताकना मथुरा पूरी में धर्मदास आके आप चता कर्म कांड में उल झराणी सत मारग दरसायाकना कर्म कांड में उलझराणी सत मारग दिल ब्रह्मांड से यो राज काल का सुन नो सुनकर दड़का खायाक तुमने दे दिया सबद दियाब गीता दूर धरी तुमने दे दिया सबद गीता, गीता दूर धरी तुम कर जो पल तेरी तुम कर जो पल में मारो रजा तेरी, तेरी महाराज हो जा महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर जो हो जा रामानंद मै और सोल जाये कना राम आनंद योग में उल जैसो कोल जाये जाए च सुदर सन पाह करके अपने वचन वायक नो शरण मले का अपने वचन वाय नीरू नीमा उसके मात पिता थी वो बेटा बन मुकता एक न जीवादत् सुखीदार कर दी हरी भरी का कर दी भरी तुम कर जो पलम पार ई तुम कर जो पलम पार रजा तेरी महाराज हो जाओ महाराज हो जा रजा तेरी तुम कर जो पल मो पार बलख बुखार मत कद की आक आप छोटे वाइक बलख बुखार मसान कद किए आके आप छुटवाए मेलों पे ऊट और महल सरा कही सुन कह चक्कर आए मेलों पे ऊट और महल सरा कही सुन कह चक्कर आए बंदी ओ कैसे जब तन तीन कोर खाय ती, बन गए नार ओडा चीर जरी तुम नर से बन गए नार चीर जरी तुम कर जो पल में पार तुम कर जो पल तो जा पलम पार ओ रजा तेरी मार आज हो जाओ मे आज हो जा रजा तेरी तुम कर जो ग्रीब दास गए गऊच रावण दूध के प्याले पिए कना ग्रीब दास गए चर दूध के प्याले पिए पिएकना छोड़ी में ग्रंथ की रचना कर नारी भेद दिएक न छोडाणी में ग्रंथ की बेद राम स्वामी राम देवानंद संत तुम्हारे वो अपनी शरण लेक न दिया राम पालो दार देख जड़ी तुमने दिया राम पालोदा कैसा तुम करो जा रजा ओ रजा तेरी महाराज आगे हो जा रजा तेरी तुम करो पारे हो जा रजा तेरी तुम कर जो साहेब कल के सत्संग में सभी भक्त भक्तात्मा सुन रहे थे पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहेब हैं आनन्द कोटी ब्रह्मंड के मालिक हैं तीन लोग के परमात्मा है ब्रह्मा विष्णु महेश और शेरा वाली माता जो है आदि भवानी ये इन तीनों देवों की माँ है और ज्योति नरेंद्र इनके पूज्य पिताजी हैं ज्योति नरेंद्र जी को एक छोटी सी गलती का ऐसा सजा मिली कि उन्होंने उनको शराप लगे हुआ है उनको एक दोष लगे हुआ है कि एक लाख प्राणी एक लाख जीव वो रोज खाते हैं सवा लाख उत्पन्न करते हैं जिस प्रकार मनुष्य शरीर में या जीव प्राणी कोई भी प्राणी है उनको भूख लगती है तो मनुष्य ने अपनी खेती तैयार करनी पड़ती है मान ले घर में बीस मन का खर्च है तो स्वभाव है कि वो ज्यादा उससे ज्यादा रखता है स्टॉक इसी प्रकार भगवान नरेंद्र को भूख लगती है एक लाख प्राणी रोज खाता है उसके लिए सवाला खुदपन करता है और हमारे को झूठे लालच में देके पति पत्नी का पिता पुत्र का ज्यादा संतान का यहां पर उलझा रखा है सबको मालूम है कि हम सदा नहीं रहना यहाँ पे न बेरा कब यहां से शरीर छोड़कर चले जाएंगे उसके बावजूद भी हमारे हमारी इतनी रखी है हम हट नहीं सकते इसलिए सतगुरु महाराज कबीर साहब इस काल के जाल को सुलझाने के लिए इसको बताने के लिए कि तुम गलत साधना करते हो और इस साधना से आप सतलोक नहीं जा पाते इसलिए बार बार दुख पा रहे हो धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि भगवान हे परमात्मा कबीर भगवान आपने हमारे ऊपर कैसे कृपा करी आपने कैसे रहमाया हमारे ऊपर दीन आप इसे गंदे लोकमा आए कबीर साहब जब सतलोक से चलकर आए चारों युगाम आते हैं कबीर भगवान सतयुग में सतसुकृत नाम से और त्रेता में मुनिंदर नाम से और द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में कबीर नाम से आए हैं वैसे भी उनके अन्य अवतार होते रहते हैं लेकिन मुख्य नाम यही चलेंगे चारों युगों में धर्मदास कबीर साहब बताते हैं कि जब मैंने यह देखा कि काल ने इन भोले भाले जीवों को अपने लालच में देकर गुमराह कर दिया अपने को भगवान बतावे और बार बार इनको जन्म मरण का कष्ट दिखावे दिखा इस प्रकार धर्मदास अब सीधे भगवान कबीर साहब कहें कि मैं परमात्मा हूं तो धर्मदास की बुद्धि स्वीकार को ना करे क्योंकि हमने परमात्मा के गुणों का परमात्मा की परिभाषा कुछ और ही मान राखी है हमने मान राख्या परमात्मा निराकार होता है वो दिखाई को नहीं देता परमात्मा तो पता नहीं कैसा होता है उसका कोई झिलमिल झिलमिल कोई तेज होता होगा नूर सा बताओ से प्रकाश दिखे इसलिए कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा कि धर्मदास मेरे को सत्पुरुष भगवान ने अपना डबल रोल करते हैं अपने आप को वहां भगवान नहीं बताते ना तो वो को न माने कि मेरे को पूर्ण परमात्मा ने <coughs> सतपुरुष ने यहाँ पर भेजा है और इसलिए भेजा है कि उस काल को काल के जाल से इन जीवों को सदबुद्धि देके आओ और बताओ कि ये साधना जो तुम करते हो ये गलत है और अपनी साधना वहां पर उस लोक में जाकर बता के आओ जब मैंने देखा कि ये सब प्राणी उस तपत शिला के ऊपर निरंदन के लोक में एक तपत शिला है तपत शिला एक पत्थर की टुकड़ी अपने आप जगती रहती है जैसे इतनी गर्म रहती है इतनी उसकी गर्मी है बहुत ज्यादा है जिस प्रकार आमचुल्ले का ऊपर तवा रखते हैं तवा और वो गर्म इतना हो जाता है यदि लाइट चली जावे और फिर देखो उस तौ का कितनी वो चमकता है किस ढंग से उसमें से ऐसा गर्मी तो है ही है उसमें लेकिन उसकी चमक भी नारी दिखाऊप उसमें लाल लाल सा चमकेगा अंगार की तरह इसी प्रकार उस सतलोक में ना उसमें निरंजन के लोक में ये तपत्शिला अपने आप गर्म रहती है अपने आप गर्म रहती है इसको इसको लगा दो, ये ला ला। अपने आप ऐसे जग... उस गर्मी रहती है और उसके ऊपर ये ज्योत निरंजन एक लाख जीवों को डाल देता है वहां पर ये जीव तड़प तड़प के बेहोश हो जाते हैं उनको मालूम नहीं रहता कि हम कहा से आए थे कौन थे उनमें से वासना निकालता है जो यहां पर शराब पीते हैं दारू यानी मांस खाते हैं सुल्फा पीवे और भी इस मन की आदत है चटपटे भोजन खाने की तमकू खाना सुल्फा पीना हाँ, इस तरह के सारे व्यसन इस शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर शरीर के माध्यम से और प्रवेश करवा देता है और उसको फिर वहां पर उस वासना को निकालता है ज्योतिरंदन उसमें ये जीव इतने दुख पावे हैं बहुत ज्यादा काल हो जाए तो ये परमात्मा को याद करते करते तरफ तरफ के बेहोश हो जाती है अब जिस भगवान को भते थे जैसा कि वेदों में बताया शास्त्रों में बताया कि परमात्मा निरंकार है निराकार है एक वही निरंकार है और उसी निरंकार ने यहां सारा काम बिगाड़ रखे और उससे की पूजा कर रहे हैं। तो धर्मदास सतपुरुष ने मुझे बुलाया और कहा ले शब्द की शक्ति ले जा और जाके उन तपत जापिला जलते हुए जीवों की तपत को बुझाओ और उनको समझाओ अब वो संकट में है लेखम को नहीं मानता अब जिसको सुख है वह नौका किसने देखा कबीर भगवान आया है भगवान वाला कबीर किसने भगवान बना दिया अर्जिन को भाइयों को संकट हुआ और हमने कहा कि हमारा कबीर भगवान है और भाई इसके नाम तो जीव ठीक हो जाते हैं सुखी हो जाते हैं तो फिर वो नाम ले, ले लेते हैं उस भगवान कबीर साहेब का फिर वो ठीक हो जाते हैं फिर उनसे पूछो फिर वह कहते हैं जीव कबीर साहब भगवान है पूर्ण परमात्मा है अर्धा से उत्तर को फिर यह बात है तो सुख में जो भाई सुखी है जो बहन भाई आज उनको समय पर रोटी मिलाए बड़ी व्यवस्था है बड़ और दिन के पास कार कोठी है तो उन्होंने परमात्मा की कोई खास आवश्यकता नहीं महसूस हो रही लेकिन भाई परमात्मा बिना काम नहीं चाले ये तो दो दिन के चौचले हैं, सिर्फ दो दिन का घना कोई सौ साल भी गई ना कोई न सोचा ज्यादा है ना ज्यादा नहीं है जब जिसका रोजाना ये तो गाड़ी जैसा पहला है, है रोज दिन निकले रोज छुप रहा तो वो दिन भी आएगा जिस दिन हमने जाना है गरीबदास जी कहते जाने तेरी ऐसे निर्दम लेखा बरना ने सांस सास का हिसाब से आज जिन भाइयों को अदरक मार गया वो कल तक ये नहीं सोचते थे तुम सोचते सोचे थे मैं तुमने डांग ठोकता चल और मेरा गल को ना मन कुछ भी आज उनको अदरक मार गया उन हमने सब हम भी ऐसे सोच रहे हैं हमारा कोई ना हुआ कुछ भी तो महाराज कहते है तू जानी ऐसे ने भैगी हर दम लेखा बरना रे एक, एक पल का हिसाब किताब भाई उसमें क्या होता है तो भाई मैं वहां से जब धर्मदास चलता हूं तो सबसे पहले ज्योत निरंजन भगवान का लोक आता है काल भगवान का उसमें सबसे पहले मैं वहां पर आ गया जहां पर वो जीव दुखी हो रहे थे तपत सलाह के ऊपर बोलने जा रहे थे मेरे वहां जाते ही उस तपत की जो गर्मी थी वो शांत हो जाती है अब जैसे किसी के पेट में दर्द हो और उसने किसी से बोलना चाहे बोलना जल करे और सिर में तकलीफ हो कहेगा थोड़ी देर बोलो मत ना चाहे कितना प्यार आदमी हो और जब वो गोली गाली लेकर ठीक हो जावा और फिर उसने बड़ा प्यार तपत तो लावा इसी प्रकार जब वो तपत में बेहोश पड़े थे कबीर साहब के जाने थे वह तपत शिला जग तो रही है लेकिन उनको गर्म नहीं लग रही साहेब की कृपा तो उन्होंने जब देखा सामने के एक चांद सा और इतना सुंदर स्वरूप देखते शांति होती है और सामने खड़े हैं बंदी छोड़ भगवान कबीर भगवान उनको देख करके वो कहते हैं सभी प्राणी हे मालिक आप कौन हो ऐ परमात्मा हम यहाँ पर क्यों कष्ट पा रहे हैं हम हमारे को यहाँ पर किसने डाल रखा है कबीर साहब बोले जिसको तुम भगवान मान रहे हो जिसकी तुम पूजा करते हो उसी निरंकार ने उसी निरंजन ने आज तुम्हारे को यहां पर डाल रखा है तुम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे अकाश और तुम निरंकार योगी पुरुष भी वहीं पर पड़े और मारे जैसे जो बेचारे माता दो उनका वो वो तो वो भी जकराय पर जो कि योगी पुरुष थे और जिन्होंने चारों वेदों के कंठस्थ ज्ञाता थे अर्जुन तपस्वी भी, भी वहीं पर वह सारे के सारे वहां भूलने जा रहे हैं अब कबीर साहब कहते हैं क्यों भाई आपने तो चारों वेद कंठस्थ याद थे उनको चतुर्वेदी कहते थे जिनको चारों वेद कंठस्थ याद होते थे पहले इतने दिमाग वाले महापुरुष होते थे लेकिन उन्होंने गलत मार्ग दे दिया गया उनको उनको चतुर्वेदी कहते थे तो चारों वेदों को जुबानी याद कर लिया करते त्रिवेदी वो होते जो तीनों वेदों को कंठस्थ याद कर लिया करते थे जुबानी सुनाया करते थे दो वेदी उन्हें कहते थे जो केवल दो वेदों को कंठस याद करते कर थे तो उनको पड़े कहने का सुना भाई तुम धन्यो को थे हम निरंकार की भक्ति करते हैं और अब यह साधना करते ही हमें बहुत अच्छा लाभ देती है अब ये तो दुख आप यहां भोग रहे हो, इसके बाद जाओगे धर्मराज के पास और वो धर्मराय आपका लेखा लेगा फिर कर्माधार पर दंड न्यो का न्यू है अभी स्वर्ग भी है नरक भी है वो भी मिलेगा तुम्हें और फिर चौरासी के धक्के भी पूरे खाने पड़ेंगे तो कह लगे महाराज जी हमने विश्व बचा जो कालते हमारे छुटवा लो महाराज जी हमें कबीर साहब बोले भाई ऐसे नहीं छुटवा सकता इस निरंजन ने मेरे से वचनबद्ध होकर यह राज ले रहा है और इसने मेरे से वचन करवा रखे हैं कि महाराजी जबरदस्ती ना करियो मेरी नाकरियों अपने अंशों को अपना ज्ञान देकर यहां से छुटवा लो मैं को मुझे जपेंगे वो मेरे आप न जपेंगे वो आपके आपका भजन करेंगे आपका सतनाम लेंगे सार नाम लेंगे तो मैं उन न न और जो इन दोनों नामों से रहित होंगे फिर मैं वह नहीं जा सकते आपके पास तो भाई ये बोले जी हम भी के बताँगे? चारों वेद और चारो वेदनिष्ठ शास्त्र और गीता जी, गीताजी हमने यही पढ़ने को मिला कि उस निराकार भक्ति का का निर्गुण रूप साधना किया करो तो मुक्त हो जाओगे अब इससे नारा ज्ञान हम लिया कहा से महाराज जी उसी आधार पर हमने अपना बदन साधन किया तो महाराज बोले कबीर साहब उस की उसकी आपका परिणाम आप देख रहे हो तो जब तुम्हें कभी मनुष्य शरीर में प्राप्त हो मृत मंडल में यहां पर आकर किसी भगवान आत्मा को मनुष्य शरीर मिले और फिर मेरा कोई नुमाइंदा संत वहां पहुंचे और तुम्हारे बाघ जाग गए तो नाम ले लेना उनसे और फिर नीचे छेड़ काल तुम्हें अब नहीं मैं कुछ कर सकता हाथ तो जोड़कर सभी प्राणी कहते हैं कि भगवान इब क्य शरीर अब के मिल गया तो मालिक हम बोला आपका नाम लेंगे आपको याद करेंगे ढूंढेंगे आपके संत को जब ये मृतमंडल में आ जाते हैं तो सारी ही अपनी उसी क्षेत्र में चल रही परंपरा के आधार पर हम आधारित हो जाते हैं उन्हीं साधनाओं को कर रहे होते हैं कोई आठम न दूध बनावे कोई छठ न बनावे कोई सातम या द्वादशी ने अपनी खीर बना बनाकर खावे ये तो कुछ साधन हम नगे आपको इसका कोई स्पर्ण इस नहीं कोई पाप नहीं और फिर गैस का व्रत रखे भाई ब्रत किसे कहते हैं ब्रत कर लड़ाई करने का निंदा और चुगली का बीड़ी और शराब का खाना ना खाना कोई व्रत नहीं है ये तो लोग दिखावे आडंबर है एकादशी का व्रत कैसे होता है क्यों तो चला था ये सतयुग में राजा अमरीश क्या करते थे वो परमात्मा को बहुत याद करते थे उन्होंने अपना नियम बनाया था कि भोजन अपना संयम करें भोजन पर। कैसे करता था संयम बाकी तो विकार थे नहीं जैसे पहले दिन खाना एकादश एकम को जैसे वो मान ले चार रोटी खाया करता आठ रोटी खाता था एक टाइम पर चार खाता था तो उसके आठ हिस्से कर ले आधा रोटी कम कर दी उस दिन सुबह आधी शाम ने कर दी उससे अगले दिन एक एक रोटी घटा दी उससे अगले दिन मतलब आधा और कम हो गया फिर उससे अगले दिन और आधी ऐसे करते करते वो लास्ट में जाकर दलिया पी लिया करते थोड़ा सा एकादशी के दिन केवल पानी पीते थे और भगवान का भजन सुबह लेकर शाम तक रटना लाया करते माड़ा झुपया करते अभी खाने में भी क्यों समय खोया अपना भजन में समय लगाऊ ये ऐसे व्रत था गालम किम रोटी खावा पीडीपी में और व्रत राखे मिला व्रत राख रखा है तमाकू तो सु मिला व्रत रख रखा है जो व्रत रखना था वो तो रख नहीं रहे नाज़ गिल दुश्मन नहीं कर रखी जो शरीर की आवश्यक चीज है उसने तो बंद कर रहे और अनावश्यक को पी रहे प्रयोग कर रहे तो इसमें आवश्यकता नहीं ना दारू की ना शराब की ना मांस की ना सुन की इनको आप कर रहे हो तो ये व्रत नहीं है ये तो नरक है पर समझ में कोई ना भाई मैं क्यों हम रंग इतने दिए रोटी ना खाने दिन पिछता रहे वो तो गैस दवा दस दीर दो बागी थी तो वो सारे तो सारे मुक्त हो जाने चाहिए थे ये तो बनावटी खेल खेल रखे हैं ये नादान लोगों ने साधना गलत बता दी परमात्मा का भजन नहीं अब क्या है कबीर साहब की बानी कबीर सागर से बहुविध की जीव पुकारा काल देते है कष्ट अपारा बहुविध कई प्रकार ने पुकार करी ये परमात्मा कोई होता हम न बचालो ये काल हमें गना दुखी कर रहा है अब कोई कुतिया बना रहा थी कभी रानी होती थी वह कुतिया और कोई गदी बना रहा थी कोई गधा बना रहा क्या कोई शेर बना रखी कोई शेर पता नहीं कितने गंदी बैल गाय भैंस मेंढक मच्छी सूअर बताने किने गुषरी राखी है कोई सुखी नहीं कोई मानसिक परेशानी से परेशान है कोई शारीरिक कष्ट से किसी की लड़की ब्याह ना जाती है ब्याह जीता उसका बेटे ऊ दारू पी हुए मतलब समस्या इतनी सजीव के ऊपर है यहाँ पर सुखी नहीं कोई भी टांग कट गया हाथ कट गया पां कट गया अंधे हो गए कोड लाग गया कैंसर तो पीड़ित है यहाँ पर कोई भी जीव सुखी नहीं और बाकी रह गया समय फिर शराबा इनों का गम बुलावा दूड़ा करना उठान लागरे दारू पी का गम बुलाकर बीडी क्यों पी बोला बीडी का सारा थोड़ी टाइम पास हो जाए भगवान की माँ ला ले टाइम पास उसके साथ करो बीडी टाइम पास करने का कौन सा तो मान लिया तुमने का ठेका ले रहे केन जीव पुकारा और काल देता है कष्ट कष्ट यम का ना जायेब तुम हो सहा है परमात्मा कोई है तो हमने बताओ इस काल के दुख मारे पाई उठते कोई जब देख जीवो को व्याकुल अति जब देखा जीवों को व्याकुल दया पुरुष जनाइया पुरुष परमात्मा सतपुरुष के मन में दया आई दया निधि सतपुरुष तब है मोहे बुलाइया कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं उसमें समय धर्मदास कबीर सतपुरुष ने मुझे बुलाया अपना डबल रोल कर रहे है स्वयं मालिक थे सतपुरुष थे खुद कहे मोहे सब जातावो तब दृष्ट जीव हो शीतल बुझाव, तपन बुझाव मुझे बुला करके कहा सब कि सब जीवों की किसी नाना प्रकार के कष्ट किसी प्रकार के जनधट है तेरी शक्ति तुम्हें सारे खत ठीक हो जाएंगे चाहे किसी का संतान नहीं है तो संतान भी आप दे दोगे किसी का शरीर में कष्ट है शरीर का दुख भी मेट जोगे अर्थात ये संपन्न है पूर्ण है परमात्मा है अनंत कोटि ब्रह्मण्ड के भगवान है सतपुरुष सिखावन सिर धरी सतपुरुष की आज्ञा को सिर पर रख कर अर्थात सिर धार्य करके आज्ञा लेनी मान शीर्ष निवाय सतपुरुष को तत्क्षण किया पियान उसी समय पड़ा पियान माने प्रस्थान कर दिया आये झा जीव सता वह काल नरंजन जीव नया जहाँ पर ज्योत निरंजन इन जीवों को भून रहा था तप आये जाम जीव सतावे काल नरंजन जीव नचावे चटक पटक कर जीवता भाई ठाट बहे पुनता में जाई वहाँ जीव जो कर खील बुनिया करे टक कर लागरे तपत चलाकर ऊपर वहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ मोहे देख जीव कीन पुकारा की मुझे देख कर्म जीव ने सबने पुकार करी है लो मालिक मोहे देख जीव कीन पुकारा हे साहेब हम लो उबारा तब हम सत शब्द गहराया पुरुष शब्द से जीव तपत बुझाया तब मैंने वो सत जप दिया सत सबद सतनाम मैंने जाप कर दिया और उससे वो तपत सलाह खत्म उनकी तपन खत्म होगी जीवों की तपत यम ते छुडा ले वो तुम स्वामी दया करो प्रभु अंतरयामी यम काल से जीव सब बोले इस काल से हमें छुड़ा लो मालिक अंतरियामी यम यम त... से छुड़ा ले वो तुम स्वामी दया करो प्रभु अंतरयामी तब मैं कहा जीवन समझाई भाई जोर करूं तो मेरा वचन नसाई तब जीवों को समझाया मैंने मैं जबरदस्ती करूं तो भाई मेरा वचन नष्ट होता है जब तुम जाय धरो जग देहा तब तुम करियो मम शबद स्नेहा जब तुम जाय धरो जग देहा तब तुम करो सत सबद स्नेहा जब तुम मृत मंडल में जाकर मनु शरीर पालो स्त्री या पुरुष का ये मानव शरीर होता है इसको होमन बॉडी कहते हैं जब तुम जाके भगवान आत्मा ने मनु शरीर दे यू उसमें तुम मेरे सत शब्द का जाप कर लियो फिर छुटवाओ में मेरी डोरी के चिपट जाना फिर मैं आप खींच लूंगा पुरुष नाम सुमरन सैदाना बीरा सार कहो परवाना लहो परवाना नाम लेना और सुमन करना सतनाम का और फिर सार नाम प्राप्त होगा तुझे बीरा सार कहो पर लहो परवाना वो परवाना लेना देहे धरो सत शब्द समाई तब हम सतलोक ले जाई मनु शरीर पाकर तुम सतनाम जपोगे सत पुरुष का भजन करोगे फिर तुम्हें मैं सतलोक ले जाऊंगा फिर काल ने ना आठ लान दियो काल नहीं डा फिर क्यों फिर मेरे हो जाओगे तुम अब तुम काल का सुमन करते हो चाहे ब्रह्मा जी ने बजो चाहे विष्णु जी ने बजो चाहे शिव ने बजो और फिर इनके नीचे के देवता तो फिर इनके अंतर्गत है वो अभी उस काल की भक्ति है और ये छोटी मोटी उपवास व्रत आप करते हो ये तो कितना जोगे भी कौन है पुरुष नाम सुमरना छाना बीरा सार गहो पर देह धरो सत शब्द समाई तब हम सतलोक ले जाई जहाँ बासा जहा मन कर्म सही कि जहाँ जिसकी तुम साधना करोगे उसी के पास पहुंच जाओगे जैसे गीता जी में भगवान कृष्ण लिखा है जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास ले जाएंगे और जो भूत बात पूजे हैं पत्र पत्रे वो भूत बन जाएंगे पित्रा के पास ले जाएंगे और भाई जो भगवान की वजन करेंगे वो परमात्मा के पास ले जायेंगे तो जो जिसकी मन कर्म जहा आशा ताई जहा आशा यानी जिस इष्ट का आपने नाम ले रखा कबीर भगवान का तो फिर तन मन धन उसी का अर्पण हो जा बीच में दूसरे का लालच ना रहे इसको कहते हैं अन्य उपानुपासना नहीं कर <laughs> <laughs> <laughs> और भाई मेरे नाम त मेरा को ना डटे काल नहीं बसाती फिर उस नाम में इतनी शक्ति जैसे फनपति मंत्र राखा फन सकोर। फन फनपति नाग सर्प ऐसे फन को फैला लेता है जब डसना चाहता है जैसे फनपति मंत्र सुन मेरे न, जैसे गारडू के मंत्र को सुनते ही सर्प उस फन को ऐसे कर लेता उसके बस की बात नहीं रहती वो फन उठा नहीं रह सकता इतना भयभीत हो जाता है जैसे फन पति मंत्र फन सकोर सकोर मन ले ऐसे बीरा मेरे सत्य नाम तै काल मुंह मोये ऐसे मेरे सत्य नाम वो काल नरंजन जो ब्रमा विष्णु में इसके बस का कोई न और वो अभिनय का मुंह मोड़ लेता है सामने नहीं टेक सकता अब ये बात ना समझ मैं जल्दी ही कबीरिसा के भगवान बना दिया भाई सब क्या है ब्रह्मा से भी ऊपर शिव ते भी ऊपर है और विष्णु तो भी ज्यादा और फिर निराकार भगवान बताएं उससे भी ऊपर अब बना दिया क्यों बने बनाएगा क्या बनाया मैं? अब लाल की कीमत ने कौन जाने आप एक नहीं बता सकते यहां लाल रख दो आपके पास लाके और कोई कह के नौ करोड़ रूपये में आप कति भी ना मानो इस बात में दस के नोट ने बता दोगे और मान जाओगे क्यों आपके व्यवहार में वही चल रहा है सौ कैन भी बता दोगे उसकी का भी से और भाई पांच सौ कैन भी छाती के लालोगे पर उसने को ना तो हुए। क्यों? वो आपके व्यवहार में कोने इस प्रकार ये कबीर सा हमारे व्यवहार में नहीं आया इसलिए इस नौ करोड़ के लाल को आम नहीं परख पाए और भाई आम तो दसवीं पंजी ने बालक भी पछाने देवता तो दसवीं पंजी है और फिर इस नाम में क्या है बताओ बंदी छोड़ कबीर नाम जोरती एक है पाप जोरती हजारे रंचक घट में संतर करे सब मेरे नाम में इतनी शक्ति है एक हजार पाप और एक बार नाम ले ले से जब ही नाम हृदय दरो भयो पाप को नाश और जैसे चनगारी आग की भाई पड़ी पुराने घास कबीर साहब कहते हैं मेरे नाम में वो शक्ति है जैसे ये घास फूस का ढेर ला रहा ख्या हो और ते पान सो मन पड़िया हो और सी दिखती हो उसमें एक माचिस की तिल्ली ला दो सारे की राख करे और वह राख उड़ जा वो दुखदाई ना न तो कितना पड़ा दुखा था तो ये निरंजन के लगाए हुए कर्म ऐसे हैं आपके ऊपर ये मेरे सतनाम तो न्यू डर जाएंगे जैसे रात आग लागू सौमण पांच सौ मन घास वह और एकदम फूक देगी इस प्रकार ये हैं जब ही सतनाम हृदय गर् और भयो पाप को नाश जैसे चनगारी आग की वही पड़े पुराने घास ऐसे कबीर साहब की शक्ति है नाम कोट कर कोट कर्म कटे पलक में जब रंचक आवे नाम और युग अनेक जो पुन कर तो अगर नाम नहीं है तो वो पुनः आपने लाभ को न दे अब नाम जिन्होंने नहीं ले रखा और वो भक्ति भी दान भी कर रहे हैं गुरु बिन माला के और गुरु बिन देवे दान गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण कि गुरु के बिना ये कोई लाभ नहीं मिलेगा अब जैसे कई भाई दान करते हैं खूब डट है। ऐसे धर्मात्मा है नोके लाखों रूपये पर तीर्थ स्थानों पर जाकर खर्च कर देते हैं पर नाम नहीं ले रहा क्या पूरे गुरु ते नकली गुरुआत तो भी काम ना चाला है बात यह बिगडरी से सारा है। गुरु गणेश और चार बात सभी ने मालूम है रामायण माँ भारत गीता की किसी वन ले सब जानते इन बातों को तो जैसे जो व्यक्ति ने नाम नहीं लिया दान गणना कर दिया दान दिया हुआ मिलेगा अवश्य उनको लेकिन विधिवत ना मिला है अच्छा दान कर रखा है बढ़िया कुत्ते बन गए और कार में बैठे पाली सीट पे मालिक बैठा अगली ड्राइवर और कुत्ता बैठे पाछली पे और तीन वनवा काजू के आलू भी खुआ हफ्ते में।, में तीन बार डॉक्टर चेक करना है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कोई पन तो किया बेकूफ ने पर नाम को तो मालिक ने दी कार भी दी एयर कंडीशन कमरे दे दिए और ड्राइवर दे दिया मालिक खुद उसको और वही खाने में बढ़िया चीज मिले पंखा चाल कूलर एसी एसी कमरे में रहते कुत्ते लेकिन बेटा सुविधा तो मिली फिर मनुष्य शरीर नहीं मिला अगर नाम भी ले लेता ना पूरे गुरु ते यह सुविधा तुझे मिलती पर शरीर होता और मनुष्य होता तो झटके पटके खाकर किता गुरु भी मिल और जाता और आज्ञा क्रम बढ़ जाता इसलिए महाराज कहते हैं गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देव दान गुरु बिन दनो निष्फल है तुम पूछो वेद पुराण अगर आप वैसे मनमुखी राम राम कृष्ण कृष्ण ओम नाम जाओ ये भी लाभ नहीं देगा ये नियमित नियमित नहीं है शास्त्र के विपरीत साधनाएं हैं और शास्त्र विपरीत साधनाएं भगवान कृष्ण भी में में लिख रहे हैं हैं कि वो मनमुखी मनमुखी साधक लोग नरक जाते और आप गुरु मुख है नहीं बहुत कम और हैं तो इसे गुरुआ द्वारा जा रहे है जिनका कोई औचित्य को नो मंत्र नहीं सतनाम नहीं सारनाम नहीं सारनाम, सारनाम बिना चाहे कितनी ठीक है उनके नामों से भी लाभ आप होगा पर जन्म मन ना मिट्टे और ये ना मिट्टा तो फिर के ता ता उस ने। उस में थोड़े दिन खातर जायेंगे खाकर अपनी कमाई ने मुंह लटका के फेर फिर नरक भोगे चौरासी का चक्कर जो का चो कबीर सपने में बरडा के धोखा नाम के पकी पांतरी भाई मेरे तन का चा अब क्या कहते हैं जब सपने में भी गिरडा कर कोई भगवान का इस मेरे नाम ने याद करता है उसके पैर की जूती और मैं अपने ताम तुम इतना प्यारा लागे मनो भगत क्यों सपने में नाम कौन लेगा जो जन्म में याद करे सपने में उसे के मुख से भगवान याद निकलेगा जो जन्माभ्यास करता है अब जन्म बेचा केड़े दो के आठ के दस आठ के दस आठ के बारह है चार के दर्जन चार के तो स्वपने में भी वो गाओगा तो एक हमारा चाचा था हम पढ़ा करते छोटे छोटे आथ, तीसरी चौथी में गर्बी ऐसे ही कार्तिक से के दिन थे बाहर अपना लाग पढ़ लागरे से के दिन थे बाजरा हुआ पकने वाला था उसमें खाला जाया करता दूसरे दादा का चाचा था मतलब और वो था उन्हें बोला था तो वो रात ना आकर बड़ा हमारे पास हम पढ़ रहे थे उखाट पसंद था कितना रोटी खा ली कितना लोट गया जा करता रुखाड़ा बादरे का रात दिन में वो चिड़िया उड़ाने के लिए हम पढ़ रहे थे आते खरडाटे बन लाग गया क्यों सारा दिन थक रहा था सो गया वो खरडाटे बंद हो बोला हुर हम डर गए एकदम बड़े थे मैं की हुर्र करी इसने और फिर बैठा देखा बारे नहीं हम बोले खे हो गया चाचा कुछ नहीं उन बोलया था हम क्यों बहादा बता नुलाम्बन ने सोचा मैं वहां खड़ा हूं डामचे बह और बाजरे उड़ा चिड़िया उड़ा रहा था सपने तो भाई रात न, दिन में बैसते तो चिड़िया उड़ाउन का तो रात में भी वो सपने हर रहा हूं फिर। तो इसी प्रकार जब अब हम दिन में बैसते ना भगवान के वजन का तो सपने में भी हम नाम जपते जपते उठे कई बात है डटे डटता सुमन महाराज तो महाराज कहते है में बेडाक है जब धोखे निकल जाए नाम उसके पैर की जुटती भाई मेरे तन का चाव है इतनी प्यारी आत्मा होगी मेरी वो वो काल से मुक्त हो लिया नाम नाम नाम नाम जाइए काम नहीं चाले वो सतना तो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का से ठीक है और नामों से लाभ जरूर होगा भाई स्वर्ग पहुंच जाओगे नरक भी जाओगे क्योंकि यह दोनों कर्म भोगे है पर जो पारि संकट जन्म मरण का वो को ना कट और उसके इकटे बिना लाभ होना जन्म मरण का रोग क्या क्या जन्म लगे हुआ है इस कालबली ने ला रहा हमारा और इसमें काटा बंदी थोड़ा भगवान कवि ऋषा भी इस बिना और कोई ना जग सारा रोगिया रे जिन गुरु बेहद न जायान जग सारा रोगिया रे जग सारा रो गिया रे जिन सतगुरु बेहद न जाया जग सारा रो हो भाई जन्म मरण का रोग लग्या तृष्णा बड़गी खस जन्म मरण का रोग लग्या तृष्णा बड़गी खसी आवागवन की डोर गण में अपने काल की फसी जग सारा होगी आ रे जिन सतगुरु गोरु बैद न जाग सारा रोगी जग सारा जगसारा रोगियारे दिन सतगुरु बैद न जागसारा रो भाई साचा सतगुरु कोय नपु जया जूठे जगपति आशी साचा सतगुरु कोय नपु जया जूठे जगपति आशी अंधे की बा गई इन्दन मारग कौन बतासी जग जगसारा रोगियारे जिन सतगोरु बहद न जग सारा जागसारा जगसारा रोगियारे जिन सतगोरु बहद न जा रे देखा देखी गुरु से से ओगे की यहा तत्व विचारा देखा देखी गुरु से से ओगे की यहा तत्व बेचारा गुरु से दोनों आ सर पे जम ठोकर पंजारा जग सारा रोगी रे जिन सतगुरु न जाया जग सारा जग सारा रोगियारे जिन सतगुरु बेद न जाया भाई सार सबद सर जीवन बेटी घस गस अंग लगासी सार सबद सर जीवन बेटी घस गस अंग लगासी कहे कबीर सुनो भाई कहे कबीर तुम सतकर मानो जन्म मरण मिट जासी जगसारो अरे जिन सतगुरु बेदना जाया रे जग सारा रो गिया जिन सतगुरु बेदना जग सारा रोगिया रे सारा रो गिया ब्रमा विष्णु महेश के धन मरण का रोग लगे हुआ है और ये बात विचारनी पड़ेगी जब उनका का रोग से तुम्हारे इनको ऊपर काटेंगे और ये देवी देवता तो है कौन से खाते के बहुत ही निम्न के आगे बेचारे जी में लिखा है भगवान कृष्ण ने हम तो कहते हैं नरेंद्र ने लिखवाया है लेकिन आप भगन जो कह रहे हैं वो कृष्ण जी मानते हैं तो उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी के लोक भी समाप्त हो जाते हैं लोक जब ये काल कलप होता है जब ब्रह्मा जी के लोक भी समाप्त हो जाते हैं अर्थात ब्रह्मा जी का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ये नहीं रहती और कृष्ण जी स्वयं कहते हैं अर्जुन तेरे मेरे संख्य जन्म हो लिये प्रमाणित बात से अर्थात उनका भी जन्म नी तो हमारा कैसे बतेंगे जन्म मरण का रोग लग गया है तृष्णा बढ़ गई खांसी अब जन्म मरण का रोग और या खांसी हंग उठा करे बिना मतलब खुल खुल खुल खुल कर बीमारी जिसका हो जाए खांसी की इसी प्रकार ये तृष्णा इतनी बढ़ गई मारी साइकिल देखा नया सा मन में उठा साइकिल ले लूं तो मोटरसाइकिल में बैठा जब भी मन में आ जाएगी साइकिल और चाहिए एक बढ़िया सा कार देखी तो कार की नींद हो जाएगी पड़ोसी का फरीज आ गया तो मन में जब खांसी उठेगी तृष्णा अगले का छोटेगा चाहे क्योंकि किसी प्रकार भी उसने उन्नीस इक्कीस करना पड़ो तो कहते हैं तृष्णा बिडगी खांसी जन्म मरण का रोग लगे है तृष्णा बिडगी खांसी इस जीव का इतनी बढ़ रही है अभी अब बंदी छोड़ बना या खांसी की दवाई सहे को नचना नहीं मट सकती आपकी अब नाम की महिमा बताते हैं बंदी छोड़ बताते हैं कबीर नाम जपत तुष की भला चो चो पड़ जो चा या कंचन दे किसे काम की ही जामुख नहीं नामी नाम जपने वाला थे कोडी भी हो नोके वो भी चोखा सुंदर जय वाले थे क्योंकि उसकी के में राय बनेगा और वो सुंदर जयी वाला और परमात्मा ना बचने वाला कुत्ते की जो नीम जाओगे नाम जपत कोढी भला हाथ चो पड़ जो चा कंच किसे काम की ही जामुख नहीं नामी कबीर जीव तो वाहे भली जीवा रसना जिसे कहते कबीर जीव्या तो वाहे भली ही जो रटे हरी नामे ना तो काट बगा मुख में बलो ना चामे बंदी छोड़ के है या जीव है। अगर राम नाम का काम आवा है तो या जीव है ना तो यु चाम का टुकड़ा नो मछा ना होता है यहां तक सिंह दी बंदी छोड़ दे अगर ये राम नाम नहीं लेती किससे काम कि नहीं है कहता तलवार समन मन गरीब आदमी निशी पूी बात कहते सारी रात रो बैठ के तो ये तो भाई राम नाम लेता बढ़िया से नातनियों के चाम के टुकड़े की कोई आवश्यकता नहीं गुंगा अच्छा स्थित है कबीरे सुख के मत सला पड़ो जो नाम हृदय से जाए बलिहारी उसे दुख के जो पल पल नाम रटाए कहते हैं कि ईसा तो सुख भी ना चाहिए जिस तो भगवान भूल जाए और इतना कष्ट जरूर दिए तेरी याद बनी रहे इसीलिए कहते हैं सुख का मात पत्थर पड़ो जिसका नाम अर्दा और बलिहारी वुख के जो पल पल नाम रटा एक बार कहते हैं कौरव पांडो का युद्ध होलिया महाभारत पांडव विजयी हुए उसमें भगवान कृष्ण चलन लागे तो कुंती पूछा है के भाई कृष्ण ने फिर देगा बुआई का होगा कहे, ये सुनते ही वो रोने लग जाती है बहुत बुरी तरह फूट फूट के बैठ के कृष्ण जी ने पूछा की बुआ एक बात बता जो वह रो का इटली आप इतने इतने संकट आए हैं मैं जानू पर न्यू ना देखी तू कभी भी मुझे आज क्यों रोई कारण बता दे नोली भाई अर नोला था सब क्या मौज होगी बेटा तेरा राजा हो गया दुश्मन का था वो काटाहा निकल गया ईब क्यों रोई तू नोली रे इन सुखा ने कैसाटूंगे जिस तुम तो तेरे दर्शन ना होना चाहिए मैंने तुनों का बिरणा कर जाऊंगा कहा इससे तो संकट अच्छे थे जिसके कारण तेरे दर्शन तो हो जाते थे वो दुख भी बढ़िया थे मैंने ये सुखना चाहिए तो नो बंदी छोड़ के सुख कैला पड़ो वो तो दुख भी चोखा जिसमें याद आ, आता रहे आज हमारे पास लगभग दस ग्यारह हजार परिवार ऐसे हैं जो कपित संकट के अंदर अगर महान नरक कह देना उनके घर पगो था और आज वो वो दुख का वरदान सिद्ध हो गया उस दुख के मारन के मारे बेचारे सारा अंडे और फिरते फिरते ठीक ठिकाना पाया गया और उनका संकट मिट गया उनका भाई दुख दूर हुए। वो जो, जो भी इलाज नहीं था वह बीमारी कट गई और अब वो दिन सुबह से आरती करे वो परिवार और भगवान पूर्ण परमात्मा की शरण मिल गई तो वो दुख भी अच्छे थे उस वो दुख उनके लिए वरदान सिद्ध हो गया और बेड़ा पार हो गया उनका आपको एक दो भगत की वो दिखाता हूं क्योंकि ये कबीर साहब को भगवान सिद्ध करना नहीं है इसको सिद्ध करने के लिए 36 प्रमाण देने पड़ेंगे जो तो भगवान के सुना करते थे परमात्मा जोचा वसो कर दे परमात्मा अंधे नाख दे परमात्मा दे, ले और परमात्मा कोटि न काया दे माया दे इनको भगवान कहते हम परमात्मा की संज्ञा मानते हैं यदि ये गुण कबीर साहब में हो तो क्या हम इसको भगवान को ना मानेंगे सौ का सो मानेंगे ना मानने वाले मत मानना पर हम तो मानाएंगे जिनके ऐसे ऐसे उन्होंने सुख दिए एक मदाना गांव है गदर के पास मदाना कला फोटो लेना भाई और मदाना कला में एक बहन है इसका नाम है येरी बाला बगरमती बाला और पत्नी सतबीर सन प्यारे लाल पंडित गांव मदाना खुद ये बहन का चित्र देखो इसका पति सतबीर जो है फौजी शराबी दो महीने की छुट्टी आकर मन्ना गड़ा रोजता है और दारू जितनी लावा पेटी ठोक हुआ वा तो वाह पीवा और सारी तनख्हान पी कर जावा इसकी वो हालत थी और इसकी ला के बन रही थी इसका दौरे पड़ा करते हैं आठ साल ते मर्गी हाथ जाती जैसे एक चूल्हे था हाथ गया तो सुबह जब हौसमा आई जब मैं बेरा पटता गया हाथ भी जड़ गया ना तो ज्ञान नहीं था